कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक डॉट इन हरी की कहानी ग्रामोफोन जाफर मिया शहनाई के लिए मोहल्ले क्या अपने पूरे कस्बे में मशहूर थे तीन चार बजते ही वो शहनाई लेकर चबूतरे पर आ बैठते और धूप निकलने तक बजाते रहते वे शहनाई बजाते और ढोल पर साथ देता उनका दोस्त शंभू शंभू शहनाई के बजते ही उठ बैठता और जाफर मियां के साथ ताल भड़ाता बताने वाले बताते हैं कि शहनाई का ऐसा बजैया और ढोल का ऐसा पिटैया कस्बे क्या दूर दूर के इलाके में दूसरा न था सवेरे शहनाई और ढोल न बजे तो मोहल्ले के लोगों की आंखें न खुलती थी लगता है कि रात है अभी सोए रहो लेकिन अब न शहनाई है और न ढोल की आवाज लंबे समय से सब कुछ खामोश है जैसे सजा दे दी गई हो और वास्तव में सजा दे दी गई थी ढोल और शहनाई को नहीं जाफरमिया को उस सजा से जाफरमिया इतने गमगीन हुए कि उन्होंने शहनाई बजाना छोड़ ही दिया शहनाई से जैसे उनका कभी कोई ताल्लुक ही ना रहा हो और जब शहनाई नहीं बज रही थी तो ढोल क्यों बजेगा शंभू ने मारे अफसोस के ढोल को खूंटी के हवाले कर दिया रहे शहनाई और ढोल के आदि लोग उन्हें लगता है कि शहनाई और ढोल की आवाज बस उठने ही वाली है ऐसे वे सोच तो लेते परंतु तुरंत ही अपनी गलती महसूस करते शहनाई क्या जाफर मिया ने तो दर्जीगिरी तक छोड़ दी। कुछ नहीं करते वे। चबूतरे पर हर वक्त गमगीन से बैठे रहते हैं न किसी से बोलते न बतियाते बीवी सामने खाना रख देती तो खा लेते नहीं तो भूखे बैठे रहते लोग कहते कि दिमाग पर असर होने से उनकी बोलती बंद हो गई है अब खुदा ही उन्हें बचा सकता है एक संभू ही है जो कहता फिरता है कि जाफर मियाँ को कुछ नहीं हुआ सिवाय सदमे के खैर उस सजा की एक छोटी सी कहानी है जाफर मिया का कुंदन शाह नाम का एक दोस्त था वो सुनार था और जाफर मिया के घर के ठीक सामने रहता था जाफर मिया ने चोरी के डर से अपनी बेटी की शादी के जेवर और नकदी कुंदन शाह की तिजोरी में रखवा दिए थे इस ख्याल से कि उसके पास सुरक्षित रहेंगे और वो निष्फिक्र हो गए थे मगर जब बेटी की सगाई हुई और वे जेवर और नकदी लेने गए तो कुंदन शाह ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास कुछ भी उन्होंने रखा ही नहीं जाफर मिया चीखे चिल्लाए लड़े झगड़े इंसाफ के लिए लोगों को बटोरा लेकिन कोई असर नहीं हुआ कुंदन शाह टस से हुआ जाफर मिया की बीवी की जलती गाली से भी नहीं आखिर में जाफर मिया ने अपना माथा चौखट से फोड़ लिया और दाढ़ी नोच डाली जिसका मतलब सब्र से था और इस बदुआ से कि गरीब गुरबा का जेवर पैसा मारा है हजम नहीं होगा खाक में मिल जाएगा मगर कुंदन शाह खाक में मिलने के बजाय दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा था कच्चा कबेलू वाला मकान तोड़वाकर उसने पक्का मकान बनवाना शुरू कर दिया था दरवाजे पर लोहे का फाटक लगवा दिया था और रोशनी के लिए एक लट्टू लटका दिया गया था जाफर मियाँ के लिए ये सब तकलीफ देह था पर गाली देने बाल दाढ़ी नोचने के सिवा कुछ भी करने में वो असमर्थ थे उस दिन दोपहर को जाफर मिया जबरदस्त तकलीफ में थे इसकी वजह कुंदन शाह न होकर वो इक्का था जिस पर लाउडस्पीकर में तीखी आवाज में फिल्मी गाना बज रहा था ये आवाज इतनी तीखी और कानफोड़ू थी कि जाफर मियां बेचैन हो उठे उन्होंने इक्के को भद्दी गालियां देना शुरू कर दीं जो गाने की धुन पर मटकता हुआ गंदे इशारे करता जा रहा था कान में उंगलियां रखकर तीखी आवाज से बचा जा सकता था मगर गुस्से के आगे ये सूझ दुम दुबाए कहीं दुबकी थी तकरीबन हजार एक गालियां दे चुके होंगे जाफरमियां फिर चुप हो गए जैसे थक गए हूं लेकिन तीखी आवाज के साथ कान के रास्ते होती हुई एक बात उनके जहन में जा पहुंची जिससे कि वे अदृश्य में कहीं देखते हुए खोए रहे फिर मुस्कुराकर उठे एकाएक एक फुर्ती से उठे और अंदर जाकर बीवी से पूछा कि ग्रामोफोन कहाँ है बीवी ने इशारा तो कर दिया मगर ये नहीं पूछ पाई कि ग्रामोफोन का वो करेंगे क्या वो घबरासी गई अभी तक तो ठीक थे चुप रहते थे अब ग्रामोफोन मांग रहे हैं इसका क्या मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है नहीं तो इतने पुराने कूड़े कबाड़ की क्या जरूरत थी वो जाफर जाफ़रमियाँ को डरी निगाहों से दिख रही थी और जाफर जाफरमिया थे कि कूड़े कबाड़ को उठा उठाकर फेंकते जा रहे थे पुराने जंग खाए टीन के कनस्तर सड़ी रजाइयां सड़े गले कपड़ों की कतरने पुराने टूटे छाते खाट के पावे बाध वगैरह बाहर चबूतरे पर फेंके जा चुके थे गर्द के साथ जिनकी तीखी गंध नथुनों में बेतरह चुनचुनाहट मचा रही थी मगर जाफ़र मिया को इस तीखी गंध का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था वो हड़बड़ी में थे और ग्रामोफोन को ढूंढ रहे थे कुछ और सामानों को उलटने लटकने के बाद ग्रामोफोन मिल गया था खुशी से वो फूले नहीं समा रहे थे बीवी ने पूछा कि ग्रामोफोन का करेंगे क्या तो उनका जवाब था आग बरसाएंगे आग बरसाएंगे हाँ ग्रामोफोन से कहीं आग बरसती है बुदबुदाती हुई बीवी ने कहा ऐसी आग बरसेगी कि दफन हो जाएगा साला अपने में बड़बड़ाते हुए जाफर मिया ने हवा में एक भद्दी गाली उछाली और बाहर चबूतरे पर बैठकर ग्रामोफोन के कल को साफ करने लगे बीवी ने सिर पर आंचल डाला और आसमान की ओर आंखें कर अल्लाह ताला से जाफर मिया पर रहम की भीख मांगी जाफर मिया बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की जरूरत नहीं आग तो बरस कर रहेगी अल्लाह ताला भी रोक नहीं पायेंगे काफी देर तक जाफर मिया कल को साफ करते रहे आखिर में जब मामला जमता नहीं दिखा तो उन्हें कुछ याद आया अंदर आए और उस चादरे को ढूंढने लगे जिसमें गरम कपड़े बंधे थे जिसे कभी वो ओढ़ा करती थे चादरा जब मिल गया तो उन्होंने सारे गरम कपड़े जमीन पर पटक दिए और कल पुर्जों को समेटकर बाजार आए अपने दोस्त दीना के पास जो कभी ग्रामोफोन दुरुस्त करता था अब लाउड स्पीकर दुरुस्त करता है दीना ने ग्रामोफोन देखा और हंस पड़ा एकाएक उसने काम में डूबकर गंभीरता से कहा कबाड़ी की दुकान पीछे है जाफर मिया ने उसे गुस्से से देखा दीना ने कहा अबे ऐसे क्या देखता है मैं कबाड़ी हूं जो मेरे पास कबाड़ ले आया जाफर मिया ने बताया कि इसे दुरुस्त कराना है तो दीना ठठाकर हंस पड़ा, <laughs> अबे इसे ठीक कराकर कर सुहागरात मनायेगा हाँ सुहागरात मनाऊंगा जाफर मिया ने कहा और उनकी आंखें गीली हो गई उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बयान किया और ग्रामोफोन को राइट करने की वजह बताई ये बाल सुलभ हरकत थी फिर भी दीना ने जाफर मिया का दिल तोड़ा नहीं और न ही किसी तरह की बहस की ग्रामोफोन की जगह उसने एक टेप रिकॉर्डर और बहुत सारे सामानों के साथ बड़ा सा लाउडस्पीकर दिया ताकि वे अपना काम बखूबी कर सकें। इन सामानों को लिए हुए खुशी से भरे जाफर मिया जब अपने दरवाजे इक्के से उतरे तो बीवी ने माथा पीट लिया मोहल्ले के लोगों ने उन्हें आश्चर्य से घेर लिया थोड़ी देर में तेज आवाज में गाना बजा तो पूरे जश्न का माहौल था तकरीबन पूरा मोहल्ला इकट्ठा था बच्चे गाने की धुन पर थिरक रहे थे उनके बीच जाफर मियां थे जो अनेक, अनेक भाव मुद्राएं बना मटकते जाते थे एक, एक जाफर मियां ने देखा बीवी नदारत है यहां तक कि मोहल्ले के सारे लोग जा चुके हैं सिर्फ बच्चे हैं जो थिरक रहे हैं समझ गए कि पागल हरकत मानकर सब सरक गए उन्होंने सिर झटका और सोचा कि कोई मुजायका नहीं कोई रहे या न रहे वे अपना काम करेंगे पूरी ताकत से करेंगे बाहर वे काफी देर तक खड़े रहे गली में अंधेरा छाया था मच्छर कानों से टकरा रहे थे किसी किसी घर के लोगों के खांसने बोलने बतियाने और बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं कोई कुत्तों को दुर दुरा रहा था सुभावन के घर का पल्ला शायद खुला था जिसमें लालटेन की पीली मरीसी रोशनी सड़क पर पड़ी थी लेकिन फौरन ही वो गायब हो गई लगता है कि किसी पे पल्ला भेड़ दिया किसी किसी घर के सामने चिनगियां चमक रही थीं लोग बीड़ियाँ पी रहे थे जाफ़र मिया ने कुंदन कुनशाह के घर की ओर देखा अंधेरे में ढका था उसका घर लट्टू भी कई दिन से जल नहीं रहा था किसी के बोलने बतियाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी शायद सब सो गए थे जाफ़र मिया ने सांस खींचकर सिर झटका जैसे कह रही हूं चैन से सो देखता हूँ कब तक सोते रहते हो गली के छोर पर जब कुत्ते रोने लगे वे लंबे डग बढ़ाते अपने चबूतरे पर आए और गाने की तीखी आवाज़ का मुआयना करने लगे गाने की तीखी आवाज कुछ ऐसे गूंजती जैसे हजारों हजार मोर एक साथ चीख चिल्ला रही हों, लाखों लाख कौे हों जो किसी एक कौ पर हुए जुल्म पर कर जुल्मी पर टोंट पंजे मार रही हों, ऐसा भी लगता है जैसे करोड़ों की तादाद में मुसलमान हाय हंसन करते हुए छाती पीट रही हों, उन्हीं के साथ बड़े बड़े नगाड़े ड्रम तासे मानो हाय हाये छोड़ रहे हूँ जाफर मिया ठटाकर हंसे जिस वक्त तिखी आवाज में गाना बजना शुरू हुआ कुंदनशाह खाना खा रहा था उसने झाकर देखा जाफर मिया उसकी तरफ भद्दे इशारे करते हुए मटक रहे थे उसे लगा कि यह सब उसे तंग करने के लिए है क्रोध में पागल होते हुए उसने थाली उठाकर नाली पर फेंक दी दरवाजे पर लात मारी बीवी को भद्दी गालियां देते हुए जो उस पर बड़बड़ाने लगी थी खाट पर लेट गया दांत पीसते हुए एकाएक मन हुआ कि उठे और जाफर मिया के मुंह पर तेजाब डाल दे वो उठा लेकिन ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाया एक-एक सोचा कि वो इतना परेशान क्यों है क्यों मान बैठा है कि जाफर मियाँ का गाना बजाना उसे तंग करने की खातिर है जाफर तो पागल है पागल उसकी पागल हरकत पर वो क्यों परेशान होता है उसने ऐसा सोचा मगर दूसरे पल फिर परेशान हो उठा जाफर उसे देखकर भद्दे भद्दे इशारे कर रहा था और मटक रहा था क्यों उसे तंग करने के लिए ही ना हे भगवान उसने सोने की कोशिश की लेकिन वो रात भर सो न सका बुरी तरह करवटें बदलता रहा रह रहकर उठ बैठता और गालियां बकता। सफेरे वो बेतरह बौखलाया हुआ था उसने जोरों से दरवाजा खोला अगल बगल देखा कोई न दिखा तो बाहर आ खड़ा हुआ लेकिन तुरंत ही घर में तेजी से घुसा और जोरों से दरवाजा बंद किया फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने उतने ही जोरों से दरवाजा खोला और बाहर आ खड़ा हुआ बेचैनी उसकी और बढ़ गई थी वो लड़ने के पूरे मूड में दिख रहा था एकाएक एक, वो किसी पागल की तरह बड़बड़ाता हुआ फाटक का खटका सरका नल की ओर फुर्ती से बढ़ा जहां पानी भरने वाले लोगों की भीड़ थी उनके पास पहुंचकर वो हाथ लहरा लहरा कर लोगों से कुछ कहने लगा सुनाई तो पड़ नहीं रहा था सिर और छाती पीटने से लग रहा था कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत कर रहा है जाफर मियाँ बेहद खुश थे उस दिन उनका निशाना सही जगह पर जाकर लगा था दो चार रोज कुंदन शाह नहीं दिखा जाफर मिया की बेचैनी बढ़ी उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि पास के शहर में पायलें खरीदने गया है हर वक्त तो वो उस पर निगाह रखे हैं कब निकल गया फिर सोचने लगे हो सकता है अंधेरे में निकल गया हो खैर कुंदन शाह घर में हो या ना हो जाफर मिया ने तीखी आवाज में मंदी नहीं आने दी एक दिन जाफर मिया की बीवी बाजार से सौदा सुलूफ लेके लौटी तो उन्होंने बताया कि कुंदन शाह तो कहीं नहीं गया लोग झूठ बोलते हैं वो तो बिस्तर पर पड़ा है कहते हैं कि उसके सिर में बेपनाह दर्द रहता है बीवी बच्चे पैरों से कचरते हैं तब भी चैन नहीं मिलता किसी वैद हकीम को क्यों नहीं दिखाता जाफर मिया ने संजीदगी ओढ़ते हुए कहा मुए ने जैसा करा है वैसा तो भरेगा ना इसमें वैद हकीम क्या कर लेंगे वैद हकीम तकलीफ की दबा देंगे जाफर मिया कुटिलता से मुस्कुराए तुम जाकर कहो ना कि वो अपना इलाज कराए हाँ हाँ मैं कहूंगी उस कमीने मुजले को बीवी ने कुड़ कहा मर जाए तो अर्थी पर थूकू तक नहीं ये दर्द क्यों हो गया उसे जाफर मिया ने ही संजीदा होकर पूछा पता नहीं पान की पीक थूकते हुए उन्होंने कहा भाड़ में जाए यकायक उन्होंने आंखें गोल करके पूछा तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो आ, कुछ नहीं बस यूं ही पूछ रहा था कुछ भी हो आखिर अपना पुराना दोस्त तो है ही उन्होंने बीवी को बहकाना चाह बीवी यकायक यक भावुक हो गई यही तो मैं भी सोच रही थी पूरी बात तो नहीं ता जानती हूं कि उसे नींद नहीं आती रात रात जागता रहता है हर वक्त उसे लगता है कि बड़ी बड़ी टीन की चादरें बड़े बड़े ड्रम कोई छत पर पटक रहा हो जाफर मियां मुस्कुराहट छिपाए उठे और बाहर आकर खड़े हो गए जहां तीखी आवाज के सिवा कुछ न था उस तीखी आवाज में उन्हें लगा हजारों हजार आदमी औरत बच्चे चीख चिल्ला रही हूं जैसे भीषण आग लगी हो सब चीतकार कर रही हो कोई बचाने वाला ना हो उन्हें लगा कि ये रोने चीखने चीतकार करने वाले और कोई नहीं वो खुद ही हैं वो सोचने लगे कि उन्हें कहीं का ना छोड़ने वाला क्या चैन से बैठ सकता है नहीं कतई नहीं यकायक वो गुस्से में उठे और उन्होंने मुठ्ठियां भींच तेज आवाज में कई गालियां बुलंद की इस बीच एक रिक्शा कुंदन शाह के दरवाजे पर आकर रुका रिक्शावान जमीन पर उकड़ू बैठकर बीड़ी पीने लगा थोड़ी देर में एक बीमार सा आदमी जो गंदे कपड़े में लिपटा सा था जिसे कोई औरत पकड़े हुए संभालती ला रही थी रिक्शे की ओर बढ़ा जाफ़र मियां ने गौर से देखा ये आदमी और कोई नहीं कुंदन शाह था और उसको संभालने वाली कुंदनशाह की बीवी थी कुंदन शाह का होलिया बदल गया था चेहरे पर पीला पंचा गया था और उसमें सिकुडन बासी मूली जैसी थी सिर और दाढ़ी के बाल जरूरत से ज़्यादा सफ़ेद और बेतरतीब हो रहे थे रिक्शेवान ने कुंदनशाह को रिक्शे में बैठाने में मदद की और रिक्शा आगे बढ़ा ले चला कुंदनशाह डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसकी नव्स पर उंगलियां रखी पलकें फाड़ी और उनमें टॉर्च की रोशनी मारी जीभ बाहर निकलवाई और मुंह बड़ा सा फड़वाया जब वो ठीक से मुंह नहीं फाड़ पाया तो डॉक्टर ने मुंह नहीं देखा पीठ और छाती पर आला फेरा और घुटनों पर उंगलियां बजाएं। य कयक कम्पाउंडर पर किसी बात पर चीखते हुए डॉक्टर ने दवा की पर्ची लिख दी और पांच दिन बाद आने को कहा कुंदन कुंदनशाह ने दवा खाई और पांच दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचा इस बार डॉक्टर ने सरसरी नजर उस पर डालकर पहली लिखी दवाइयां फिर से खाने को लिख दी और पांच दिन के बाद हाल बताने को कहा डॉक्टर की हिदायत मानते हुए कुंदन शाह पांच दिन के बाद कांखता कुंखता, फिर किसी तरह पहुंचा इस बार हालत पहले से ज्यादा पस्त थी पहले से ज्यादा टूटा था डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और माथा से सामने खड़ा हो गया जैसे मर्ज को फिर से जांचने पर विचार कर रहा हो और बाएं हाथ की उंगलियां हूंठों पर दौड़ाने लगा कायक उसने उसकी जांच शुरू कर दी पलके फाड़ कर देखी जीभ बाहर निकलवाई नाखून देखे सीने और पीठ पर आला फेरा और गहरी सांस छोड़कर कुर्सी पर पसर गया माथे पर उसके बल था आंखें सिकुड़ी थीं और होंठ बिछे थे लगता था जैसे अभी अभी चिल्ला पड़ेगा लेकिन चिल्लाया नहीं बस इतना बोला तुम्हें कोई बीमारी नहीं कोई बीमारी नहीं कुंदन शाह कांकते हुए चुन्धी आंखें मिचमिचाता किसी तरह उठ बैठता हुआ रोनी आवाज में बोला कोई बीमारी नहीं तो हालत क्यों पतली है इस प्रश्न पर डॉक्टर कुछ नहीं बोला एक एकटक उसे देखता रहा पत्नी कुछ बोलने को हुई कि कुंदन शाह ने आगे कहा रात रात भर नींद नहीं आती कहीं उस दर्जी उस मुंह जाफर की कारस्तानी तो नहीं कौन जाफर कौन दर्जी डॉक्टर ने सख्त नजरों से उसे देखा और गुस्से में कहा मैं किसी दर्जी वर्जी को नहीं जानता सहसा कुंदन शाह की बीवी कड़कती आवाज में हाथ लहराती हुई बोली जाफर मुआ दर्जी है मुंह जला दिन रात बाजा आग की तरह फूके रहता है उसका सत्यानाश हो डॉक्टर सख्त होकर बोला आप क्या चाहती हैं कि मैं जाकर उसका बाजा बंद करवाऊं डॉक्टर छल्ला उठा यकयक यक मेज पर मुक्के पटकने लगा आप दोनों पागल हो गए हैं पागल चलिए जाइए यहां से लेकिन साहब मेरी तबियत तभी से गड़बड़ है कुंदन शाह कांपते पैरों पर खड़ा अपने दोनों हाथ सिर पर रखे बुदबुद बुद आया इसी ने टेप बजा बजा कर तबियत खराब की इधर डॉक्टर दोनों की बातों पर सिर पीट रहा था उधर जाफर मियां से एक पड़ोसी ने पूछा क्यों मियां? आज तुम्हारी दुकान ठंडी क्यों है कोई गाना बजाना नहीं हो रहा है जाफर मिया ने सिर हिलाते हुए कहा बजाऊंगा बजाऊंगा परेशान ना हो कुंदन को डॉक्टर के यहां से लौटने तो दो लेकिन जब कुंदन डॉक्टर के यहां से लौटा रिक्शे से किसी तरह उतर नहीं पा रहा था और आखिर में सीट से जमीन पर आ गिरा किसी कटे पेड़ की तरह जाफर जाफरमिया अपने आप को रोक न सके टेप रिकॉर्डर को परे करते तेजी से दौड़े कुंदन शाह के माथे पर उन्होंने हाथ फेरा वो बेहोश हो गया था दौड़कर जाफर मिया लूटे में पानी ले आए और उसके मुंह पर पानी के चींटे मारे कुंदन शाह ने जब अपनी आंखें खोली और फड़फड़ाते होठों से जाफर भाई बुदबुदाया जैसे अंतिम सांस ले रहा हो जाफर मियाँ की आंखों से छरछर आंसू बह निकले थोड़ी देर बाद जाफर जाफरमियाँ चबूतरे पर बैठे शहनाई बजा रहे थे शहनाई की आवाज़ से संभू बैठा न रहा घर से वो ढोल बजाता निकला जाफर मिया की बीवी ये सब देख सिर पर आंचल डालकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थीं री भटनागर की कहानी ग्रामोफोन कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन